उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के चतुर्थ मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था मूल मूल मंत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं चतुर्थ मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा प्रारंभ होनी है तृतीय मंत्र में लोकपाल उत्पत्ति का संकल्प किया ये स ईक्षत इमेनु नु लोका लोकपाला सृजा इस पूर्वाध ने बताया और उत्तरार्ध में किया गया, बताया गया, बताया ये अनुवाद किया गया पहले जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई थी वही विराट पुरुष की उत्पत्ति है उसका अनुवाद किया लोकपाल सृष्टि बताने के लिए और लोकपाल तथा इंद्रिय एवं उनके गोलकों की उत्पत्ति बताई गई गोलक की अभिनिष्पत्ति यानी उत्पत्ति तो बताई गई पुरुष के अवयवी रूप विराट पुरुष में मुख निकलाया तो श्रोत्र निकल आया तो चक्षु निकल आए तो घ्रान निकल आए इन सब से गोलकों की अभिनिष्पत्ति उस विराड़ पिंड में बताई गई और अभिनिष्पन्न हुए मुखादि में पहले से ही उत्पन्न हुई जो वाघादि इंद्रिया हैं अपकृत पंचभूतों से वे व्यापार सक्षम हो गई जब मुखादि अपने अपने गोलकों में अवस्थित हुई तो मुखादि गोलकों में व्यापार समर्थ होने की योग्यता संपन्न इंद्रियों की अभिव्यक्ति है मुख, मुखादि गोलकों से तत्त इंद्रिय की निष्पत्ति और वे व्यापार योग्य तो हो गए अपने गोलकों को पा करके लेकिन जड़ होने से उनके अधिष्ठाता की आवश्यकता है उन्हें व्यापार में प्रवृत्त करने के लिए इसलिए उन्हें सब व्यापार बनाने के लिए अग्नि आदि अधिदेवता भी अपने अपने अधिष्ठेय वागादि इंद्रियों के गोलक मुखादि में आकर के अवस्थित हो गई अंश रूप से तो अग्नि देवताओं का अंश रूप से अभिव्यक्त होना ये है इंद्रिय से देवताओं की अभिनिष्पत्ति ये सब चर्चा हम लोग मूल में कर चुके हैं इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस चतुर्थ मंत्र का बता रहे हैं तो चतुर्थ मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका को देखिए विराड उत्पत्तिम विराड़पत्ति तदवयवेभ्यो लोकपाल आह तम पिंडम न तो तम पिंडम इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार पूर्व में बताई गई विराड की उत्पत्ति का अनुवाद करके तद अवयवेभ्यो इसमें तद शब्द का अर्थ है विराड और विराड़ के अवयवों में लोको तो लोकोपाल अवयवेभ्य है यद्यपि लेकिन उसका सप्तमी अर्थ करना अवयवेश इस अर्थ में तो विराड़ के अवयवों में लोकपालादि उत्पत्तिम आह यानी लोकपालादि की अभिव्यक्ति बताई जा रही है और पंचमी रखेंगे तो अर्थ निकलेगा विराट के अवयवों से लोकपालादि उत्पन्न होता है लेकिन ऐसा नहीं है लोकपालादि तो अपंचकृत पंचभूतों के कार्य हैं इसलिए माना जाएगा कि उनके अवयवों में लोकपालादि जो अग्नियादि देवता है वे अंश रूप से अभिव्यक्त होते हैं उनकी अभिव्यक्ति रूप उत्पत्ति को बताने वाला यह मंत्र है तम अभ्यतपति इत्यादि इसका उत्तर व्याख्यान भाष्य है तम पिंडम तो मूलस्थ तम यह सर्वनाम पूर्व में बताए गए पिंड का परामर्शक है समष्टि स्थूल शरीर रूप जो पिंड है इसलिए विशेषण जोड़ दिया पिंडम का कि पुरुष विधम अने समष्टि शरीर रूप जो पिंड है उसे उद्देश्य अभ्यतपत अने उसे विषय बना करके अभितपन किया अभी तपन शब्द का अर्थ स्वयं भाष्कर भगवान बताते हैं अभि तपनम अभिध्यानम अभ्य तपत एक क्रियापद है तो उसमें जो प्रकृति है तप धातु अभी उपसर्ग है और अट आगम है इसलिए वो प्रकृति तो माना जाएगा तप धातु को अभी उपसर्ग पूर्वक तप धातु प्रकृति है और उस प्रकृति का अर्थ अभि तपन है और अभि तपन का अर्थ है अभिध्यान और अभिध्यान का अर्थ है संकल्प और जो प्रत्यय अंश है ल, आ, यहां पर लंग लकार वो कर्ता अर्थ में हुआ है तो कर्ताथ में होने से माना जाएगा उसका कर्ता अर्थ कर्ता कर्म और भाव अर्थ में होते हैं न लकार यहां कर्ता अर्थ में है इसलिए प्रत्यय अंश का अर्थ कर दिया कृतवान संकल्प कर्तृत्व बताया जा रहा है परमेश्वर में अभी तपन हुआ संकल्प और वो संकल्प करने वाला है पूर्व वाक्य से जो स ये सर्वनाम ला रहे हैं उस सर्वनाम का अर्थ है परमेश्वर और वही हो जाएगा अभी अभी तपन का कर्ता संकल्प का कर्ता तो अर्थ निकलेगा परमेश्वर ने उस पुरुष विध पिंड पिंड का अभितपन किया का मतलब संकल्प किया पिंड को उद्देश्य बना करके तो क्या संकल्प किया कि इस पिंड के अवयवों में पहले अवयवों की अभिव्यक्ति हो इस पिंड में मुखादि अवयव अभिव्यक्त हो जाए और फिर अभिव्यक्त हुए अवयवों में करण स्थानीय इंद्रिया और उन करण अधिष्ठाता स्थानीय अग्नि देवता भी अभिव्यक्त हो जाएं ऐसा संकल्प उस परमेश्वर ने किया तो जो यहां पर देवताओं की वाघादी इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता होगी अग्नियादि उन्हें ही लोकपाल कहा जाएगा वही लोकपाल है तो इस प्रकार अग्न आदि की अभिव्यक्ति उस विराट पुरुष के मुखादि अंगों में हो जाए ये संकल्प करना लोकपालों की सृष्टि विषयक ईक्षण हो जाएगा जो पहले तृतीय मंत्र के पूर्वार्ध में बताया था लोकपाल सर्जन विषयक संकल्प उसकी पूर्ति यहां जाकर के होगी उस दृष्टि से ये कहा कि अभि तपनम अभिध्यानम संकल्पम करवान अब अभि तपन शब्द का अर्थ प्रसिद्ध जो तप है कृष्ण चांद्रायनादि को तप कहा जाता है शरीर में होने वाले कष्टों को सहन करने का नाम है तप और यहां पर तो तप तप शब्द का अर्थ कर दिया संकल्प यानी ज्ञान तो तप शब्द का अर्थ ज्ञान होगा इसका ज्ञापक प्रमाण बता रहे हैं यश ज्ञानमय तप इत्यादि से इसकी अवतरण टीका है कि अभिध्यान अभिध्यानशब त्ञानम उच्यते न इत्यत्र कृत्स्रादी श्रुति तम अभ्यतपत इस वाक्यस्थ अभितपन शब्द से अभिध्यान शब्द से कहे गए ज्ञान को बताया जा रहा है न कि कृत्सांद्रायनादि तपो को इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति प्रमाण बताती बताते हैं भाष्कर भगवान यश इत्यादि से तो यश ज्ञानमयम तप इत्यादि श्रुते तो यश ज्ञानमयम तप इत्यादि श्रुति यह बताती है आगे है तप्त ईश्वर संकल्पेन तपसात तप पिंड तो तप्त मुखम निरभिद्यत ऐसा आता है ना इसमें जो तस् सर्वनाम है श्रेष्ठंत तो यह परामर्शक है संकल्पकर्ता का नहीं अपितु संकल्प के विषय का संकल्प के उद्देश्य का तो संकल्प का उद्देश्य कौन है अभितपन का पिंड इसलिए तस्य का अर्थ करते हैं अभितप्त ईश्वर संकल्प तपसा तप तस्य। का अर्थ कर दिया अभितप्त अभितप्त में पूर्वक तप से कर्म अर्थ में निष्ठा प्रत्य हुआ तो अभितप्त शब्द का अर्थ निकलेगा अभितपन का विषय वो अभितपन का विषय उद्देश्य रूप जो विषय है वो कौन है ईश्वर न क्या या ब्रह्मांड कहो वह ईश्वर संकल्प तपसा अभितप्त ईश्वर का संकल्प रूप जो तप है उस तप से अभितप्त तो जो पिंड पिंडस्य ये तस् सर्वनाम का अर्थ कर दिया अभि तप्त से लेकर के पिंडस्य तक, ईश्वर के संकल्प से संकल्प रूप तप से अभितप्त तो जो पिंड और उसका मुख निकल आया पिंड है अवयवी और उसमें अवयो रूप जो मुख है वह अभिव्यक्त हुआ तो मुखम निरभिद्यत कार्थ करते हैं मुखम मुखा करते मुखाकार मुखाकार सुशीरम अजात मुख के आकृति का सुशीर यानी छिद्र हुआ उस विराट में पुरुष में एक ऐसा छिद्र हुआ जिसकी आकृति मुख के आकार की है वही गोलक बना मुख, मुखाकार निष्पन्न हुआ उस पिंड से इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि यथा पक्षिणो अंडम निरभिद्यत एवम्, तुझे इसे पक्षी से अंडा निकल आता है ऐसे ही आ, उस पिंड से मुखाकार निकल आया निकलाया का मतलब अभिव्यक्त हुआ अब अधिष्ठान बन गया यानी गोलक बन गया तो उस गोलक में रहने वाली वाग इंद्रिय को भी बताया जा रहा है वाग इंद्रिय की अभिव्यक्ति उस गोलक में हुई करके तो तस्मात निर्भिन्नात मुखात वाकण इंद्रियम निरवर्त तद निरवर्त यहां तक लीजिए कि तस्मात निर्भिन्नात तो उस विराड पुरुष में अभिव्यक्त हुए आ, मुख से मुखात ये पंच है ना मूल में उसी को बताने के लिए यहां पर तस्मात निर्भिन्नात मुखात ये जोड़ दिया कि विराड में अभिव्यक्त हुए उस मुखाकार छिद्र में करणम इंद्रियम निरवर्त तो निरवर्त का अर्थ हो जाएगा अभिव्यक्त हुआ कौन तो वाक इंद्रिय वाघ रूप करण करण यानी इंद्रिय तो वदन व्यापार समर्थ वाघ इंद्रिय अभिव्यक्त हुआ उस पुरुषाकार पिंड में अभिव्यक्त हुए मुख में और अब ये व्यापार करने में समर्थ तो है लेकिन जड़ होने से स्वतः व्यापार जड़ में नहीं होगा इसका प्रेरक चेतन की आवश्यकता है तो इस प्रेरक चेतन को चेतन की अभिव्यक्ति बताई जा रही है अधिष्ठाता अग्नि ततो वाचो लोकपाल तो ततो वाचो तत्वाचो अधिष्ठाता अग्नि ही लोकपाल निरभिद्यत ऐसा अन्वय करिए अन्वय टीकाकार बताते हैं कि ततो वाचो लोकपालो अग्निर्वाग अधिष्ठाता निर, निरवर्त इति अन्वय इस भाष्य वाक्य का अन्वय ऐसा करना कि उस वाग को सब व्यापार करने के लिए यानी व्यापार में प्रवृत्त करने के लिए उसके अधिष्ठाता के रूप में प्रेरक के रूप में वाग इंद्रिय के गोलक में ही वाघ इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता अग्नि आकर के अभिव्यक्त हुई अंश रूप से अभिव्यक्त हुई ये जो अंश रूप से अभिव्यक्ति है यही उसका वाक से निर्भिन्न होना है यानी प्रकट होना है और इसी को कहा गया वाक रूपी लोक का लोकपाल वाक भी लोक है ना और उस लोक का लोकपाल माना जाएगा किसको अग्नि को अग, हा अग्नि को तथा नासिके इत्यादि का व्याख्यान करने से पहले थोड़ी टीका देखिए यद्यपिगा करण जातम अपंजीकृत भूत कार्यम न मुखादि गोलक कार्यम ये सिद्धांती जो पूर्व पक्षी का आक्षेप स्थल है उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती आक्षेप पूर्व पक्षी आक्षेप कर सकते हैं सिद्धांत पर कि वाघादि ण समूह करण, करण जातम का मतलब है कर्ण समूह समस्त बाघादि इंद्रिया यह सूक्ष्म शरीर के ही अंश होने से वे अपचकृत पंचभूतों का कार्य है न कि विराट पुरुष के मुखादि मुखादि जो अवयव है जो वाघादी के समष्टि वागादि के गोलक है उन गोलकों का कार्य नहीं है अपचकृत पंचभूतों से निष्पन्न हुए वागादी के ये तो निवास स्थान है एक प्रकार से कुछ समय के लिए लेकिन ये तो उनका मकान है मकान मालिक मकान से निष्पन्न नहीं हुआ है इस दृष्टि से यहां पर यह कहा जा रहा है मुखादि गोलक रूपी जो मकान है उन्होंने किराए पर लिया है कुछ समय के लिए वागा इंद्रियों ने जब तक प्रारब्ध है तब तक के लिए अरे समष्टि वागादी हैं, तो उनका प्रारब्ध कितना है हिरण्य गर्भ की सौ वर्ष की आयु तक का उतने काल के लिए किराया का अग्रीमेंट हुआ हुआ बाद में फिर इस विराड के अंगों से वाघ इंद्रियों को निकलना पड़ता है वो निकलती नहीं है इसलिए कि हिरण्य गर्भ की वो उपाधि है ना। तो ज्ञानी की ज्ञानी के तो सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण नहीं होता है ना। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति उत्क्रमती अत्र वे अपने अपंचकृत पंचमा भूतों में विलीन हो जाएंगे अज्ञानी ज्ञानी की दृष्टि से सीधे परमात्मा में विलीन हो जाएंगे अज्ञानी की दृष्टि से उनके उपादान कारण में विलीन होंगे और अज्ञानी की इंद्रियां उनके अपने अपने उपादान में विलीन होगी लेकिन कैसी विलीन होगी तो अन अभिव्यक्त नाम रूप दशा में रहेगी संस्कार रूप से रहेगी और ज्ञानी की तो निशेष लय हो जाएगा सावशेष लय और निशेष लय होता है ना तो सावशेष लय कहा जाता है कारण तो बचा है अनिव्यक्त नाम रूप अवस्था कारण है ना तो वो अवस्था बची रहेगी अज्ञानी की और ज्ञानी के सूक्ष्म शरीर की वो अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था भी ज्ञानी के दृष्टि से नहीं रहेगी वो बाधित होगी और ज्ञानी सीधा निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित हो जाएगा प्रारद समाप्त होते ही लेकिन अज्ञानी के दृष्टि से वो सूक्ष्म शरीर में चली जाती है ऐसा माना जाता है तो कुछ समय के लिए ही तो ये मुखादि गोलकों को एक प्रकार से वाघादि इंद्रियों की अधिष्ठात्री अग्निदि देवताओं ने तथा वाघादी इंद्रियों ने किराए से लिया है ये माना जाएगा इसलिए वो पहले से ही विद्यमान है कौन वाघादि करण जात वो पहले से ही बना हुआ है पंचकृत पंचमा भूतों से वह मुखादि गोलकों का कार्य नहीं होगा यद्यपि यह ठीक है लेकिन यह श्रुति तो वाचो अग्नि वा यह श्रुति तो वाक से आ, अ, मुखाद वाक वाग यह श्रुति मुखरूपी गोलक से वाघ इंद्रिय की उत्पत्ति बता रही है तो श्रुति विरोध हो जाएगा इसलिए कहते हैं तथापि मुखाद्याश्रे तद अभिव्यक्तर मुखात वाक इति उक्तम तो मुखादि जो आश्रय हैं गोलक हैं उनका किराया का मकान है उसमें तद अभिव्यक्त यानी वाघादि करण जात अभिव्यक्त शब्द से वाघादि करण जात को लेना उनकी अभिव्यक्ति मुखादि गोलकों में होती है इसलिए श्रुति ने मुखाद वाग नि ऐसा कहा अब मूल भाष्य में आइए है तथा नासिके निरभिदेताम शिकाभ्याम प्राण प्राणात इति। तो वाग इंद्रिय के गोलक की वाग आ, अभिव्यक्ति हुई उसमें वाग इंद्रिय भी आकर के बैठ गया और उसकी अधिष्ठात्री अग्नि देवता रूप लोकपाल भी आकर के बैठ गया यानी अग्नि रूपी लोकपाल की सृष्टि हो गई ये अभी तक बताया गया अब ये जो वायु रूप लोकपाल है उसकी सृष्टि बताई जा रही है तो उसके लिए कहा कि तथा नासिके निरभिदेताम तो नाशिका का शब्द का द्व्यू है नासिक है वो दो नासिका पुट होते हैं ना इसलिए नासिक है स्रोत इंद्रिय के लिए भी आएगा कर्णो और आपके प्राण के गोलक के लिए भी आया नाशिक घर के गोलक के लिए और नेत्र इंद्रिय के लिए भी आएगा अक्षिणी यदि वचन और दो दो होने के कारण यद्यपि लोक व्यवहार में नाक शब्द का नाशिका शब्द का तो एक व्यक्ति में उन दोनों नासिका पुट के लिए एक वचन ही होता है ना तो एक व्यक्ति के दो नाक है ऐसा नहीं कहा वो दो छिद्र हैं उन्हीं छिद्रों को लेकर के नासिके द्विवचन है इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं कि भ्याम प्राण इत्यत्र प्राण शब्दे न प्राण वृत्ति सहितम घरान इंद्रियम उचते ये जो नासिकाभ्याम प्राण ये वाक्यान भाष्य में मूल में भी है वही वाक्य में आया भाष्य में अलग से व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है तो यह प्राण शब्द का अर्थ प्राण अपान व्यान उदान समान ये पंच वृत्ति प्राण नहीं लेना अपितु पंचवृत्ती प्राणों में से जो एक वृत्ति विशेष है प्राण उसके सहित घ्राण इंद्रिय का वाचक प्राण शब्द है बाकी जो प्राण की चार वृत्तियां हैं ना अपान व्यान उदान समान इनको छोड़ देना और प्राण नामक वृत्ति जो प्राणन व्यापार करने वाला प्राण विशेष है उसके सहित घ्राण इंद्रिय प्राण शब्द का अर्थ निकलेगा ये यह यहाँ पर कहा कि नाशिकाभ्या प्राण इत्यत्र प्राण प्राण शब्देन प्रान वृत्ति शब्द सहित घर प्राण वृत्ति के साथ घ्राण इंद्रिय को यहाँ पर प्राण शब्द के द्वारा कहा जा रहा है और प्राणात वायु तो प्राण से वायु हुआ का मतलब प्राण शब्द का अर्थभूत जो प्राण वृत्ति सहित घ्राण इंद्रिय उसकी अधिष्ठात्री देवता वायु अभिव्यक्त हुई प्राण के गोलक में घ्राण के गोलक में नाशिका में आकर के अवस्थित हो गई इतना मात्र अर्थ निकलेगा आगे कहते हैं सामान्य रूप से एक एक वाक्य की व्याख्या न करते हुए सब वाक्य एक जैसे ही होने के कारण भाष्कर भगवान लिखते हैं कि सर्वत्र अधिष्ठान करणम देवता त्रयम् त्रय क्रमेण इति तो जितने भी पर्याय वाक्य हैं उसमें ऐसा समझना कि उस विराट पुरुष के अंग से पहले विराट पुरुष में तत्त अंग की अभिव्यक्ति हुई वो अंग जो है विराट पुरुष का वही गोलक है उसे अधिष्ठान कहा गया इसलिए अधिष्ठान शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं अधिष्ठानम गोलकम् ये लिखा है ना? तो कौन से अधिष्ठान शब्द का अर्थ गोलक किया सर्वत्र अधिष्ठानम यहां पर जो अधिष्ठान शब्द है उसका अर्थ है गोलक सर्वत्र यानि सभी पर्यायों में तत्तद इंद्रिय का अधिष्ठान यानी गोलक उस विराड पुरुष से अभिव्यक्त हुआ और फिर उस गोलक में आकर के प्रथम करण अभिव्यक्त हुआ फिर करण की अभिव्यक्ति होने अभिव्यक्त पर उसके अधिष्ठात्री देवता की अभिव्यक्ति हुई ऐसे ये गोलक करण तथा अधिष्ठात्री देवता यही क्रम समझना इसी क्रम से इन तीनों की निर्भिन्न यानि अभिव्यक्ति समझना बाकी पर्याय बचे कौन जिनकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है तो वे बचे उनको कह रहे हैं अक्षिनी कर्ण त्वक ये गोलक है गोलक के वाचक शब्द हैं मूल में आए हैं हृदय के पहले तक के नाशिका के बाद आता है अक्षिनी निरभिदे ता, भिद्यताम इत्यादि ये सब है ना तो अक्षिनी यानि नेत्र इंद्रिय का गोलक और कर्णों यानि स्रोत्र इंद्रिय का गोलक और तोक यानि ओ हो गई त्व इंद्रिय कहो या स्पर्शन इंद्रिय कहो उसकी गोलक और अब हृदय निरभिद्यत हृदयान्मो मनसस् चंद्रमा इस वाक्य की व्याख्या करते भास्कर भगवान इसमें व्याख्य पद समझते हैं हृदय को इसलिए हृदय का अर्थ कर रहे हैं हृदय अंत अधिष्ठानम अधिष्ठान यहां हृदय शब्द से अंतकरण के अधिष्ठान को लेना अंतकरण का अधिष्ठान हृदय कहलाता है और मनो अत और मन है अंतकरण और ना भी ये है ना भी का अर्थ कर दिया नाभी है गोलक किसका प्राण इंद्रिय का लेकिन नाभी शब्द से किसको लेना है इसे बताते हैं पहले ये जो टीका में हृदय अंत करणाधिष्ठानम ये लिखा है ना इसका अर्थ करते है हृदय का हृदय अधिष्ठान का कि करण अधिष्ठानम यानी हृदय कमलम इत्यर्थ वो अंत करण का अधिष्ठान कौन होगा तो वो होगा हृदय कमल वो हृदय शब्द से लेना अच्छा हाँ उसकी अवतरण टीका थी हृदय अंतकरण अधिष्ठानम की उसे देखिए और पहले ये तोगी इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता प्रा वायु को बताया ना लेकिन वायु शब्द का तो यहाँ पर प्रयोग नहीं है मूल मंत्र में कहीं तो ये वायु देवता कहां से आ गई वायु देवता का बोधक कोई शब्द ना होने पर भी तो वो कहते हैं लोम शब्द से तो लिया गया लोम सहचरित स्पर्शन इंद्रिय को ये लिख रहे हैं कि तोक से तो लिया गया तोक गोलकम यानीक शब्द का अर्थ हुआ तोग इंद्रिय का गोलक और लोम इति लोम सहचरित स्पर्शन इंद्रियम उच्यते तो लोम शब्द से लोम सहचरित लोम यानी जो तो त्वचा पे होता है ना रोम रोम भी कहते हैं उसको लोम भी कहते हैं रले और अभेद करके तो पूरे त्वचा में तो ग्रिय स्पर्शन इंद्रिय भी रहता है लोम भी रहते हैं तो दोनों समानाधिकरण हो गए ना इसलिए माना गया लोम सहचरितम स्पर्शन इंद्रियम लोम शब्द से लक्षणा से ग्रहण करना तो को और कोषधि वनस्पत इस शब्द से वायु को ग्रहण करना तो औषधि वनस्पत्यादि अधि देवता वायु उच्चते से तो, तो गिंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता वायु है ऐसे अधिभूत में ये जो औषध आदि है ना इनके अधिष्ठात्री देवता भी वायु कहलाती है औषधि वनस्पत्यादि की अधिष्ठात्री देवता तो अधि, अधि देवता वायु को लिया गया औषधि वनस्पत शब्द से आगे है हृदय इत्यादि का अवतरण टीका में कि चित्तंतु चेतो हृदय शब्दस्य मनः दयज्ञ अहृद्ञ अभिधाने अंतकदर्शनाशबेना इति पौनरुक्त आह हृदय तो एक श्रुति बता रहे हैं चित्तंतु चेतो हृदय तो हृदय शब्द का अर्थ है चित्त चेत और हृदय ये पर्यावाचक शब्द है चित्तंतु चेतो हृदय तो चित्त चेतस और हृदय इन तीनों शब्दों को पर्याय माना गया अर्थ और हृदय शब्द का अर्थ चित्त यानी अंतकरण तो और आगे उस श्रुति कह रही है कि हृदय अहदयच तो हृदय ग्रंच का अर्थ है मनोज्ञ यानी अंतकरणज्ञ और अहृदयच जो अंतकरण को नहीं जानता है अंतकरण को जानने वाला अंतकरण को न जानने वाला का मतलब हृदय शब्द इस श्रुति में अंतकरण के पर्याय के रूप में प्रयोग किया गया है तो हृदय शब्द से अंतकरणार्थत्व दर्शनात् मन शब्दे नापी तस्व अभिधाने और यहां पर हृदय शब्द का भी प्रयोग है और हृदयान मनो यहां पर मन शब्द का भी प्रयोग है तो मन भी अंतकरण को बताएगा हृदय शब्द भी अंतकरण को बताएगा तो पौनरुक्त्य नामक दोष की आशंका हो सकती है इसलिए कहा कि मन शब्देनापि पी तस्व अभिधाने पौनरुक्त्यम इत आह तो वह पौनरुक्त्य न हो इसके लिए भगवान भाष्यकार हृदय शब्द का अर्थ अंतकरण का गोलक ये किए हैं और अंतकरणाधिष्ठान का अर्थ कर दिया हृदय कमलम हृदय शब्द का अर्थ निकला हृदय कमल और हृदय कमल अंतकरण का गोलक है न कि अंतकरण इसलिए उस श्रुति में हृदय शब्द का अर्थ भले ही अंतकरण है वो वो भी लक्षणा से हृदय उसका गोलक होने से अंतकरण को लिया गया हृदय शब्द से लेकिन वस्तुतः हृदय अलग है और अंतकरण अलग है इनमें एक गोलक है हृदय और अंत मन अंतकरण है अब नाभि के विषय में कहते हैं नाभि निरभिद्यत ये एक वाक्यांश है न मूल में तो उस नाभि का अर्थ करते हैं मन का तो अर्थ कर दिया मनो अंतकरणम अब नाभि ही सर्व प्राण बंधन स्थानम ये भाष्य में किया और सर्व प्राण बंधन स्थानम का अर्थ टीका में टीकाकार करते हैं गुदा मूलम इत्यर्थ गुदा का मूल भाग उसे कहा गया सर्व प्राण बंधन स्थान यानी गोलक प्राण का गोलक है गुदा का मूल स्थान और कौन से प्राण का तो सर्व प्राण तो प्राण सर्व प्राण कितने तो प्राण अपान व्यान उदान ये पांचो प्राण और तस्मात अपान संयुक्त अपान इति पायु इंद्रियम उच्यते तो अपान इति इसका अवतरण है टीका में कि अपान शब्देन न पायु इंद्रिय लक्षणायाम संबंधम आह अपानी थी अपान शब्द लक्षणा से पायु इंद्रिय का बोधक है इसके लिए फिर अपान शब्द का जो वाच्यार्थ है अपान वृत्ति विशेष प्राण प्राण की वृत्ति विशेष अपान उसका कोई न कोई संबंध पायु इंद्रिय के साथ होना चाहिए ना तब जाकर के पायु इंद्रिय अपान शब्द का लक्षार्थ हो सकता है शक्य संबंध लक्षणा होती है ना तो इसलिए अपान शब्द का शक्य जो अपान वायु उसका संबंध जिसमें रहेगा वो लक्षार्थ बन पाएगा तो अपान वृत्ति विशेष का संबंध दिखाया जा रहा है कि अपान आप, संयुक्त तत्वात इससे तो अपान से युक्त यानी अपान संबंध से युक्त अपान संबंधी ये पायु इंद्रिय होने के कारण अपान शब्द से पायु इंद्रिय को लक्षणा से ग्रहण करना आगे कहते हैं तस् अधिष्ठात्री देवता मृत्यु तो उस पायु इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता है मृत्यु उसकी भी अभिव्यक्ति हो गई किसमें नाभि में और ना भी पायु इंद्रिय के गोलक में और पायु इंद्रिय का गोलक हुआ वो गुदामूल वहीं पर जा करके मृत्यु देवता भी रही आगे करते हैं यथा इत्यादि की अवतरण टीका है उसे देखिए कि ननु शिष्णम इति पर आगे है समझ लो उसका यथा अन्यत्र तथा इत्यादि का अवतरण लिख रहे हैं ना तो नु शिष्णम निरभिद्यत इति पर शिष्ण रेत सोह उत्पत्ति अभिधाने स्त्री उत्पत्ति इति इति शिष्ण शब्देन रेतह स्त्रीय्यादे उत्पत्तिरुक्ता सैदक्य शिष्णशब्रियस्थान अप शब्देन तत्सदन तलक्षित पंच पंचभूत उजापति उच्यते का अर्थ कर रहे हैं कि किसी ने शंका की, की यदि पुरुष के मूत्र उत्सर्ग इंद्रिय को रेत उत्सर्ग इंद्रिय को ही पुरुष कहा जाता है क्या नाम वो शिष्ण कहा जाता है तो यहाँ शिष्नम निरभिद्यत मूल में प्रयोग आया वह शिष्ण शब्द और रेत शब्द भी उस शिष्ण से उत्सर्गित होने वाले धातु विशेष के लिए ही कहा जाता है तो इन्हीं की उत्पत्ति बताएंगे तो स्त्री का स्त्री यौन आदि जो है उनकी अनुत्पत्ति हो जाएगी का मतलब उत्पत्ति की उत्पत्ति का कथन नहीं हुआ ये माना जाएगा इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये शिष्ण शब्द उपलक्षण है उपस्थ इंद्रिय का उपस्थ का और उपस्थ इंद्रिय से लेना यानी शिष्ण शब्द है उपस्थ इंद्रिय का इंद्रिय स्थान का लक्षक लक्षणा से उपस्थ इंद्रिय का गोलक लेना और रेत शब्द से लक्षणा से उपस्थ इंद्रिय लेना और उपस्थ शब्द दोनों के लिए आता है इसलिए माना जाएगा तत्सहितम उपस्थ इंद्रियम और आप शब्द से ग्रहण करना आपसे उपलक्षित पंचभूत उपाधिक जो प्रजापति है प्रजापति है उप, उपस्थ इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता और ये सब भी यहाँ पर आ, जो उपस्थ इंद्रिय हैं उसके गोलक में आकर के उपस्थ इंद्रिय के संचालन के लिए अवस्थित हुए अंश रूप से ये सब बातें यथा इत्यादि भाष्य में विवक्षित हैं इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यथा अन्यत्र तथा शिशनम निरभिद्यत प्रजनन इंद्रिय स्थानम प्र, स्थानम इति नहीं है तो यथा अन्यत्र जैसे बाकी पर्यायों में बताया गया ऐसे यहाँ पर भी ये समझना कि विराट पुरुष से वो गोलक उत्पन्न विराट पुरुष में गोलक की अभिव्यक्ति हुई उस गोलक में उप आ, ये जो हैं उपस्थ इंद्रिय की अभिव्यक्ति हुई और उसमें उपस्थ इंद्रिय की फिर देवता भी आकर के अभिव्यक्त हो गई ये सब अर्थ निकलेगा रेत शब्द का भी लक्षणा से अर्थ कर रहे हैं कि रेतो यानी रेतो विसर्गा स सह रेतसा उच्य कौन ओ आपका उपस्थ इंद्रिय रेत शब्द से लक्षणा से बताया जाता है और रेतस आप यहाँ पर आप शब्द से प्रजापति को ग्रहण करना इति इस प्रकार हाँ, ये चतुर्थ एक टीका में एक वाक्य है उसको देखिए एक दो वाक्य यथा अन्यत्र एने पर स्थानम करण देवता इति त्रय उक्तम एवं अपि इहापी शिष्णादिशब ये तीनों शब्दों से तीनों को गोलक गोलकर्ण तथा अधिष्ठात्री देवता को बताया गया ये समझना रेत शब्द से इंद्रियम इति अन्वय तो रेत, श, रेत शब्द से रेत सा उच्यते यानी कौन वो इंद्रियम उच्यते ऐसा अन्वय करना और आगे है तलक्षणायाम तल तल संबंधम आहो तो रेत शब्द से लक्षणा से इंद्रिय का कथन होने में हेतुभूत लक्षण का हेतुभूत संबंध बताया जा रहा है रेतो विसर्गात सैत इत्यादि यह कहातसा सहितम तत्सब्दम तो इत्यर्थ रेतसा सहितम का अर्थ हुआ रेत युक्त तो ये संबंध कथन हुआ न तो संबंधम उपादेति संबंध का कथन हुआ रेतो विसर्गार्थत्वातो पहले रेतसा सा उच्य रेतसा रेतसा रेत इतने यानी रेतसा इंद्रियम उच्यते ऐसा अनु करना भाष्य में और फिर ओ, रेतसा रेतसा सर लक्षणा से इंद्रिय रेत शब्द से कहा जा रहा है ये कह रहे हो तो इसमें लक्षणा का उत्पादन भी करना पड़ेगा ना संबंध का तो संबंध बताया रेतो विसर्गार्थत्वात ये ये पद है संबंध की संबंध का उपादक इस प्रकार ये चतुर्थ मंत्र की व्याख्या तथा प्रथम प्रथम अध्याय के खंड क्या का समापन पूरा हो जाता है इति इति उपनिषदी प्रथम और भगवत भाष्य शिष्य भगवत् भाष्ये इति श्रीम्छव कृत श्री शुद्धानंद प्रथम खंडमहंसपरिव्राजकाचार्यशुद्धानंदपूज्यदशिष्य भगवदानंद जान विरचितायाम् ऐतरे उपनिषद भाष्य टीकायां प्रथमाध्या प्रथम खण्डः